शीलंग धम्माग्रह क्वा शीलंग देथ मे भन्तेम पी ओकाश अहंग सह पंच शीलंग धमचाग्रहवा शीलंग देश वेरमणि सिखापद सधयामी पाना पाता वेरमणि सिखापद सामिया पदं समाद्यामि सी अदीन दैरमणि सिखापद सी तामे सुमिच्छाचारा कामे सुमिथ्याचारा वेरमणि सिखापदम समाधिया कामे सुमिथ्याचारा वेरमणि सिखापद समाधिया मूसावाद वेगमणि सिखापदम समाधिया मैं मूसावादा वेरमणि पदं समिया सह कत्वा पंचशील सुरक्षित कर साधु साधु साधु तो अभी कुछ प्रश्न है हम ये शांति निर्मोचन सूत्र विश्लेषण करने के पहले ये शांति निर्मोचन सूत्रा बहुत उचित है बुद्धा धर्म सीखने के लिए क्योंकि असल असल में में भी मेरा मत है बुद्ध धर्म एक ही है हम्म दो बुद्ध धर्म तीन बुद्ध धर्म ये उपाय है हम्म बुधा मतलब असल धर्म ये निर्वाण है ये सब हम बुद्धा धर्म मानते हैं क्योंकि हम भी मानते हैं कि असल धर्म अंतिम धर्म ये निर्वाण है लेकिन निर्वाण का निर्वाण समझने के लिए बहुत कुछ उपाय होता है हु? है वो नहीं हम्म इसलिए ये उपाय वगैरह तो एक मत तो नहीं है इसलिए संस्कृत में भी धर्म आर्त समझने के लिए दूसरा प्रकाशन होता है पाली में भी दूसरा प्रकाशन होता है तो बुधा परिनिर्वाण प्रवेश करने के बाद तो इंडिया में बीस से ऊपर भिना संप्रदाय थे हर एक संप्रदाय खास ए, ए, मतलब उपाय और खास धर्म विश्लेषण करते थे हु? तो ए, मेरे मत में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ए, समझ हमको समझना चाहिए कि असल धर्म तो एक ही है लेकिन उपाय तो अलग अलग होता है तो असल धर्म जो है ये और सब बुधा धर्म का आधार जो है ये प्रतीत समुत्पात धर्म है हम बुधा धर्म मानते हैं क्योंकि हमारे पास अभिधर्म के पास ए, आत्देयतु हाँ आत् वतु मतलब श्रद्धा वस्तु हम्म श्रद्धा आदर हम बुध धर्म मानते हैं इसलिए हमारे पास अः श्रद्धा वस्तु कौन सा श्रद्धा वस्तु हम्म बुध धर्म संघा पंचस्क वर्तमान पंचस्क और भविष्य पंचस्कित समुपात और बुधा देश बहुत कुछ देशना देता था यह भी श्रद्धा वस्तु श्रद्धा हमारे बौद्ध श्रद्धा के आदर है तो एक ही है सब संप्रदाय में एक ही है आम आदर एक ही है तो उपाय तो अलग अलग होता है तो इसलिए संक्षिप्त में तीन बागा परम्परा बुद्ध धर्म में होता है ये हम लोग जानते हैं ये श्रावका का परंपरा श्राव का परंपरा, ओ, श्राव का परंपरा ए, ए, संबंध साहित्य अः प्रत्येक बुधा परम्परा प्रत्येक का बुधा परंपरा, परंपरा वगैरह भी साहित्य होता है ज्यादा नहीं थोड़ा सा लेकिन ज्यादातर संस्कृत भाषा में पार्लमेन तो ज्यादा प्रकाशन नहीं होता है। कैसे हम प्रत्येक प्रत्येक का होंगे? तो प्रत्ये का होंगे तो धर्म ये कृष्ण मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण पुद्गल है जो भी बाउदा है लेकिन संग को नहीं मानता है और हर एक अपना धील में असल धर्म समझना चाहिए कोई समाज और संघ अवश्य नहीं है हर एक अपना ढील में कर्तव्य उनका है धर्म समझने के लिए और निर्वाण प्राप्त करने के लिए तो बोधिसत्व या ना बोधिसत्व परंपरा ये पाली भाषा में भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं चरिता और ये जातक जात का अतकता जाता का तीका ये सब बोधिसत्व परंपरा है ये पाली में भी होता है लेकिन ए, ये बोधिस परंपरा वगैरह ये ज्यादातर सांस्कृतिक भाषा में होता है वो सांस्कृत भाषा अनुवाद भी चाइनीज बौद्धा मूल बुद्धा मूल मुल, मुल्क तो भारत है इंडिया है द्वितीय चाइना है चाइना से जापान कोरिया वियतनाम बुद्धा धर्म गाय और अंत में भी तांत्रिक परंपरा हम्म वज्र वजा मतलब भी संस्कृत भाषा द्वारा तिब्बत से मंगोलिया और मतलब आज रशिया में प्रवेश किया और वहां प्रचालित है तो ये तीन परंपरा भी इतिहास के साथ संबंध होता है इसलिए बुद्ध धर्म में प्रथम आबादी होता है जो अभिधर्म अभिधर्म और अभिधर्म अंदर प्रकाशन होता है और फिर महायान अभिधर्म ये मध्यमिक और योगाचार, और तांत्रिक परंपरा ये तंत्रमय तंत्रमय भी बहुत बड़ा साहित्य होता है और ये साहित्य के मतलब कि ये अंतमय भी बुद्ध भगवान भी तांत्रिक है ंत्रिक उपादेश दे दिया लेकिन असल में ये भी बुद्धाधाम के इतिहास है जो इंडिया आध्यात्मिक विद्या इतिहास संबंध होता है ये बात में हम सीख सकते हैं महायान मतलब भागत में जो था भक्ति ये रामायण के आबादी और इस समय में भी महायान सबसे ज्यादा प्रचालित था तो संस्कृत में भी जो तांत्रिक परंपरा है ये बात में पाला समय में हम्म ये संस्कृत में भी काफी होता है सबसे प्रसिद्ध जो है ये कश्मीरी शाइवा परंपरा हम्म ये बहुत गंभीर धर्म है और बुध धर्म के भी साथ संबंध होता है तो हमारे जो अभी योग जो वगैरह हम उपदेश दे देंगे शांति निर्मोचन सूत्र ये योग हम कह सकते हैं योगाचार का अभिधर्म है हुँ? ये अभिधर्म शास्त्र में भी अभिधर्म अभिधर्म सूत्र होता है ये योगाचार भूमि शास्त्र ये भी अभिधर्म सूत्र है मतलब अभिधर्म मतलब ये विशाल प्रकाशन जो सूत्र में नहीं होता सिर्फ अभिधर्म है अभिधर्म मतलब अलग अलग सब धर्म प्रकाशन करना ये अभिधर्म जो उपदेश सामान्य सूत्र में सिर्फ संक्षिप्त में होता है अभिधर्म है तो विस्तारता उपदेश है विस्तरता, प्रकाशन होता है और ये भावना समझने के लिए और भावना उपाय समझने के लिए यह जनता है सूत्र में तो हम उपलब्ध नहीं है सिर्फ संक्षिप्त में तो गंभीर धर्म समझने के लिए तो अभिधर्म साहित्य बहुत उपयोगी है तो यद्यपि योग भूमि शास्त्र भूमि मतलब निर्मोचन सूत्र सूत्र है तो मतलब अंतर जो प्रकाशन होता है ये अभिधर्मिक प्रकाशन समक्षित में नहीं लेकिन विस्तारता ये महायान धर्म को प्रकाशन देता है परंपरा के अनुसार योगाचार भूमि शास्त्र मतलब ये, सबसे प्रसिद्ध निर्मोचन निर्मोचन सूत्र का ये कोरिया भिक्षु का जो होंग का शिष्य था वह खास एक बहुत बड़ा किताब लिखा जो शांति निर्मोचन सूत्र का प्रकाशन है तो इस आधार पर मैं भी कोशिश करूंगा में मतलब शांति निर्मोचन सूत्र का अर्थ समाज के लिए तो बोन के मती में ये शांति निर्मोचन सूत्रा में पांच प्रकार का प्रकाशन होता है हार एक इसलिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रकाशन बहुत स्पष्ट है तो प्रथम प्रकाशन धर्म धर्मकाया धर्म क्या क्या है धर्म का आर्त क्या क्या है वो काया असल में ये यह भी श्राव धर्म में उल्लेख होता है जैसे अति पद दो सारी पुत्र कहता है कि यो बुधम पसती सो धम्म पसती कौन सा धम्मम पसती ये मतलब प्रकाशन नहीं होता है तो महायान साहित्य में तो बहुत विस्तारता प्रकाशन होता है मतलब असल धर्म ये धर्म है धर्म है ये समझना के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि धर्म का आया ये अद्वैत धर्म है अद्वैत धर्म मतलब कि ए, असल में ए, सत्या ही एक ही है ये भी तवा धर्म में ऐसा प्रकाशन होता है एकम ही सचम द्वितीय न तो कौन सा एकी सत्या है? तो हम हैं, ये निर्वाण है लेकिन निर्वाण मतलब श्रावक धर्म में और पाली परंपरा में निर्वाण मतलब ये अपेक्षा होता है यदि हम समसार नहीं समझ समझते हैं तो हम भी निर्वाण कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते तो ए, हम कभी भी अगाहत नहीं होंगे हम अगाहत होंगे क्योंकि हम ए, ये संसार तीख से मतलब हमारे पास संसार के प्रति है, समा दि है समासको है हम तीख से समझते हैं तीख से समझ यदि हम तीख समझते हैं तो हम भी समझते हैं कि ये संसार मतलब अनित अनितता दुखा है दुखा बनाता है ए, ये हम सब जानते हैं ये बुद्ध धर्म का ए, मतलब आर्थ है, लेकिन ए, महायान धर्म में ये धर्म काय मतलब तथा और तथा एक ही सत्या है दूसरा सत्या नहीं है और धर्म काय असल परमार्थ है और इस असल परमार्थ में हुँ? जो अपेक्षा है जो ए, मतलब ए, ए, हम विकल्प विश्लेषण करके समझ लेंगे ये सब संवृत्ति है संबूति है ये परमार्थ नहीं हो सकता परमत नहीं हो सकता जो परमार्थ है ये एकी है, और ये है है अद्वैत मतलब यदि हम सम्यक संबुदा होंगे और यदि हम बोधिशत्व धर्म मतलब अद्वैत धर्म समझ लेंगे तो हम भी समझ लेंगे कि असल में ये जो भी विभाग हैं ये सिर्फ उपाय है एक सत्य समझने के लिए और ये एक सत्य धर्म काया है धर्म काया पर्याय कथता है धर्मता है धर्म धातु है बहुत पर्याय होता है धर्म काय का ए, लेकिन अः तो एक ही है आगत यही है कि असल में सत्य एक ही है जो चार सत्य और सत्यार्म में बहुत सत्य होता है चिता भी सत्य है चित बहुत प्रकार का होता है अभिधर्म में चेतासिक भी सत्य है चेतासिक सिक के भी बहुत होता है रूप भी सत्या है रूप में भी बहुत विश्लेषण होता है हु? और निर्वाण तो एक ही है हु? लेकिन निर्वाण भी मतलब निर्वाण मार्ग बिना नहीं होता हु? तो इसलिए सोतापान का निर्वाण का पन्यागामी निर्वाण का पन्या और अनागामी निर्वाण का पन्या और अहत निर्वाण का पन्या अलग अलग होता है और जो प्रत्येक बुधा जो है और जो सम्यक सम्बुदा जो है वे लोग भी निर्वाण प्राप्त करते हैं वह भी अगहत है मतलब क्लेश आवरण से मुक्त है क्लेश आवरण मुक्त होना मतलब अगहत होना अरहन होना। आगे मतलब दुश्मन जो हमारा दिल का दुश्मन जो है ये क्लेश है और यदि हम बुद्धा होंगे तो हमारे दिल में क्लेश उत्पन्न नहीं कर सकता ये बुधा के संस्थान है हमारा संस्थान नहीं है क्योंकि हमारा दिल में और क्लेश उत्पन्न हो, हो सकता है और लोभ हो सकता है और द्वेष हो सकता है और अविद्या हो सकता है ए, लेकिन अद्वैत मत में ये सब मतलब कि की यद्यपि तीन प्रकार का बुत होता है असल बूथ सिर्फ अः सम्यक संबुद है जो धर्मकाय में निवास करता है असल में जो जब हम अरहत होंगे जैसे कहता तो हमारे पास इस समसार में कोई घर नहीं है हम अनोका है ओका मतलब घर बुधा होने के लिए तो यदि हम बुधा होंगे तो हमारे पास इस संसार में कोई घर नहीं है इसलिए हम तो मृत्यु पर हम निर्वाण में प्रवेश करेंगे जब तक हम अंतिम निर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे तो हम मतलब सा सा अवशेष निर्वाण होते हैं मतलब हमारे पास पंच पंचखंद है पंचस्क है लेकिन उपादान स्क नहीं है हमारे पास हम अराहत नहीं है इसलिए हमारे पास उपादन है। क्योंकि समसार के हेतु ये उपादान है तन्हा है तन्हा से उपादन होता है और उपादन से कागम होता है जब तक हम कर्म से नहीं मुक्त हैं तो हम आहत नहीं होंगे हुँ? तो इसलिए इस सूत्र जो आर्ध है प्रथम उद्देश्य जो है ये धर्म काय के प्रकाशन करना धर्म काय मतलब एक सत्य दूसरा सत्या नहीं है और ये सत्या सम्यक सम्बुदा के सत्या है सम्यक संबुधा मतलब उनके पास घर कोई घर नहीं है लेकिन वह विहार सम्यक सम्बुदा का विहार ये धर्मकाय है तथा है इसलिए बुधा सम्यक सम्बुधा का नाम है ना नाहत का नाम सिर्फ सम्यक सम्बुधा का नाम है तथागता तथागता मतलब धर्मकाय में आता है और धर्मकाय में जाता है ये असल सम्यक सम्बुदा का निवास है और यह श्राव का और प्रत्येक का बुधा का निवास नहीं है मतलब बुधा क्लेश निवरण खत्म करता है लेकिन सम्यक संबुद न केवल क्लेश आवरण खत्म करता है लेकिन भी गेय आवरण ने आवरण मतलब अद्वैत धर्म समझने के लिए जो आवरण होता है उसका नाम ये गे आवरण असल में धर्म ये अलग अलग नहीं होता है धर्म मतलब में जो धर्म जो चीज होता है वह चीज का समता ये धर्मकाय है ये थतता है और बोधि सत्वा का उद्देश्य जो है ये ये धर्मकाय काय धर्म जो एक ही है जो एक ही सत्य है ए, मतलब बोधिक इसलिए वोधि सत्वा बोधिचित बोधिसत्य का अभ्यास बोधिसत्य का मार्ग ये बोध का मार्ग मतलब बोधिचित का मार्ग उद्देश्य जो है ये अद्वैत धर्म को से समझने के लिए और अद्वैत धर्म होना अद्वै धर्म होना मतलब धर्मकाय होना ना निर्वाण होना क्योंकि निर्वाण ये अपेक्षा है लेकिन धर्म का कोई अपेक्षा नहीं है सब कुछ धर्मकाय काय है हुँ? यदि हम धर्मकाय उल्लेख करते हैं तो मतलब सब जो चीज जो है ये धग्मय दूसरा चीज नहीं हो सकता और ये ज्यान, ये ज्ञान ज्ञान पागमी और प्रज्ञा पागमी बोधि सत्व प्रवेश करना चाहता है और ये प्रवेश करने के लिए धगमकाय प्रवेश करने के लिए वह अभ्यास करता है वह भावना शीला समाधि और बनिया भावना सिख रहे हैं लेकिन उदेश्य निर्वाण संसार अपेक्षा नहीं है लेकिन उद्देश्य ये एक की धर्मा, धर्म समता ये धर्म समता मतलब धर्म का है सब कुछ धर्म है इसलिए अः धर्म से अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए बुधा भी अः रिवा में धर्म मतलब अः मुक्ति उपाय दूसरा धार्म तो नहीं होता जैसे महा गंगन आदि पार करने के लिए हमको नौ नौ चाहिए बोथ चाहिए यदि नहीं है यदि राफ्ट नहीं है तो हम सफल नहीं होंगे ये जो रफ्त जो होता है ये नऊ का जो है ये तो धर्म है यदि हम दूसरा यदि हम मुक्त हैं तो हमको हम तो धर्म होंगे हम धर्म का होंगे धर्म काय होना के लिए तो बोधिचित चाहिए इसलिए जो बोधिसत्व धर्म जो है अद्वैत धर्म जो है ये प्रथम उपाय सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम्म ये बोधचित उत्पन्न करना बोधिचित उत्पन्न करने करना बिना हम कभी भी बोधिसत्व मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम्म तो जैसे हम आज ये पंचशिला धर्म में ये आधार है ये बोधिशत्व धर्म में सप्त भावना आधार ये बोधि है और बोधिचित ये धर्म काय प्राप्त करने के लिए ये समझना चाहिए तो द्वितीय जो महत्वपूर्ण आर्थि निर्मोचन सूत्र है मैंने उल्लेख किया न केवल क्लेशन खत्म करता है आवरण मतलब अद्वैत धर्म का आलंबन तीक्स समझना के लिए और जो आवरण अद्वैत धर्म का आवरण जो है ये खत्म करना चाहिए न केवल क्लेशा आवरण लेकिन जो भी अद्वैत धर्म का आवरण जो होता है सब बोधिसत्व को खत्म करना चाहिए तो ए, बोधि अद्वैत धर्म के अनुसार तो प्लेशा आवरण खत्म करता है लेकिन आवरण संपूर्ण विधि से नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास और ये वासना होता है वासना मतलब ये आदत है जो धर्म काय के साथ धर्म काय के साथ एक ही नहीं है इसलिए वह सब धर्म के समता संपूर्ण विधि से नहीं समझ गया ये महायान धर्म के अनुसार ये भी सिर्फ प्रकाशन होता है ये ऐसा ये कोई निश्चित ऐसा है ये नहीं समझना चाहिए ये सिर्फ उपाय है जो बुधा असल धर्म हम मतलब नाम और वाक्य और अक्षर के द्वारा हम नहीं समझ लेंगे कभी कभी भी से हम नहीं समझ लेंगे हमको अपना अनुभव करना चाहिए कि धर्म ये एक ही है और यदि हम समझ लेंगे कि धर्म एक ही है तो हम भी समझ लेंगे ये जो धर्म जो धर्म के समता बुधा संस्थान है बुधा विश्लेषण करते हैं दाम के विश्लेषण करते हैं ये चित है ये चेत है ये रूप है ये दुख सत्य है ये, ए, ये दुख सत्य के कारण है ये निरोध सत्य है ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म ये धर्मकाय काय है और धर्मकाय में कोई असल चीज नहीं होता है जो हम ग्राह कर सकता है मतलब विश्लेषण करके हुँ? मार्ग के, के अनुसार ये भावना है पहले समझना होगा इसके बाद विज्ञान विज्ञान मतलब अलग अलग करना तप अलग अलग ठीक से करने से तो हम पन्या प्राप्त कर सकते हैं जो हम हर एक धर्म हुँ? मतलब उनके ए, ए, ए, स्वभाव के अनुसार हम समझ लेंगे लेकिन ये बोधिस धर्म में धर्म काय के अलव कोई स्वभाव तो नहीं होता है धर्म काय ये सब धर्म का स्वभाव है दूसरा स्वभाव नहीं होता दूसरा आदर नहीं होता तो ये धर्म का समझने के लिए धर्म का भावना करने के लिए हमको प्राग्ञा परमिता चाहिए प्राग्ञा परमिता मतलब महाप्रज्ञा महाप्रज्ञा मतलब ना न करके हम ना अलग अलग करके लेकिन सब धर्म समझना समता समझने के लिए हु? ये प्राज्ञा परमी है इसलिए न केवल कुशल धर्म सब धर्म परमी का उपाय है और उपाय कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है कभी भी निश्चित हो सकता है उपाय तो, तो बहुत प्रकार का होता है और जो उपाय है ये अंतिम अर्थ में धर्म काया धर्म काय का बोधि करने के लिए ना इसलिए कोई उपाय फिक्स्ड मतलब निश्चित नहीं हो सकता हुँ? ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है मतलब विश्लेषण ये और विभाग करना ये गलत नहीं है लेकिन जो विश्लेषण होता है जो अलग अलग हम ए, समझने के लिए हम करते हैं ये सिर्फ इस महायान धर्म महायान मतलब अद्वैत धाम ये सिर्फ उपाय है और उपाय नहीं हो सकता इसलिए बहुत प्रकार का उपाय हो सकता है लेकिन सत्य सिर्फ एक ही है तो यदि हा या हम समझ लेंगे तो हम ये शांति शांति मतलब हमारा मन का रहस्य हम समझ लेंगे मन का रहस्य यही है कि मन बराबर मन का आधार बराबर अद्वैत है ये जो हमारा जो अनुभाव जो है द्वाइत में यह रूप है यह नाम है हम्म रूप में इतना इतना प्रकार का रूप होता है और नाम में इतना इतना प्रकार का चित और चेतिक होता है हम्म सिर्फ मान रहस्य निर्मोचन करने के लिए हु? प्राप्त करने के लिए घाती को घानी को खत्म करने के लिए हु? और उदेश ये धर्म काय है इसलिए ये जो विश्व दिमक में प्रकाशन जो होता है ये बिल्कुल ठीक है ये बिल्कुल सही विश्लेषण होता है जो हम जो यदि ग्रंथ निर्मोचन करना चाहिए हमको शीला सीखा समाधि सीखा पन्या सीखा ठीक क्रम से सीखना चाहिए ये सही प्रकाशन होता है लेकिन ये प्रकाशन सिर्फ एक ही धर्म समझने के लिए एक ही धर्म ये धर्मकाय काय है दूसरा धर्म असल में नहीं होता है सब जो धर्म होता है ये धर्मकाय का उपाय है इसलिए असल में ये मन ग्रांति खत्म करने के लिए न केवल सही विश्लेषण समादिति समा समूर जरूरी है लेकिन भी ये बोधचित मतलब असल मन जो अद्वैत है हमको समझना चाहिए ये आदम है यदि हम समझ लेंगे मतलब ये बोधि का जो भावना है बोधचित भावना मतलब प्राप्त करने के लिए उदेश धर्म का धर्म काय आधार पर जो हमारे मन का ग्रांति निर्मोचन करेंगे खत्म करेंगे हम्म तब हम मतलब धर्म का अंतिम आर्थ समझ लेंगे जो इस परंपरा में धर्म काय है जो तथाता है और बुधा, कौन है? जो बुधा ये ऐसा पुद्गल है जो धर्म में आता है इस संसार में और धर्म का जाता है इसलिए वह असल में ये अद्वैत धर्म का भावना करता है अद्वैत धर्म का भावना कैसे करता है जो भी हम अलग अलग मन में कहता है ये सिर्फ ए, असल मन समझने के लिए और असल मन ये अद्वैत है असल मे कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ए, ए, दर्शक और दर्शक दर्शन का निमिता जो है ये मन से आता है बाहर से नहीं बाहर धर्म काय से अलग है योगाचार धर्म धर्म काय मतलब चिता मात्रता, एक चित से अलग है कुछ नहीं होता हुँ? तो यदि ये हम समझ लेंगे तो हम मन के रहस्य भी समझ लेंगे यदि मन के रहस्य समझ लेंगे हम समझ लेंगे कि ये जो हमारा अनुभव जो है नामा रूप पंचस्क ये सिर्फ उपाय है धर्म काय समझना के लिए वो धर्म काय एक ही है इसलिए एक ही सत्या होता है तो अभी थोड़ा सा ये किताब के अनुसार आप लोग के पास हो सकता है इंग्लेजी अनुवाद है हो सकता है हिंदी अनुवाद भी होता है मुझे मालूम नहीं है, अनुवाद नहीं है जी। हिंदी अनुवाद नहीं है, है? नहीं है नहीं ठीक है।, है तो किसी को उम्मीद है कि कोई उत्तेजित होगा और करेगा यदि लेकिन बहुत अफसोस की बात ये अभी उपलब्ध नहीं है सिर्फ तिब्बती और चाइनीज भाषा में अभी है मोचन सूत्र हो सकता है भविष्य में नेपाल में और तिब्बत में कोई आविष्कृत करेगा लेकिन इस समय में हम हमको चाइनीस और अनुवाद आधार पर सीखना चाहिए हुँ? तो योगाचार अभिधर्म समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब जो है ये असंगा का और परंपरा के अनुसार मैत्र परंपरा में यह असंग द्वारा लिखा हुआ है ये योगाचार भूमि शास्त्र योगाचार भूमि शास्त्र का जो नहीं? थ है जो अंत ये इस शांति निर्मोचन सूत्रा के अनुसार है तो शांधी निर्मोचन सूत्र के अनुसार जो चाइनीज सबसे प्रचालित अनुवाद में मतलब शेन्जांग का अनुवाद शांग सपलों को मालूम होगा हम्म शियनजांग ये हर्षा सम्राट समय में इंडिया में पूरा देश में हम यात्रा की तीर्थ यात्रा किया और सांस्कृत भाषा इतना अच्छी तरह से सीख लिया कि हर्षा सम्राट के गुरु था हुं? यदि विदेशी हाँ? मातृभाषा चाइनीज था वह सांस्कृत इतना अच्छी तरह से सीख लिया ये बहुत दुर्लभ है कि सम्राट हर्ष अंतिम भारत की भगा सम्राट भगा चक्रवर्ती के गुरु था तो वह कुमारा जीवा इससे पहले कुमारा था कुमारा के बाद शुनसांग सबसे प्रसिद्ध अनुवादक अः साहित्य साहित्यक अनुवादक है दोनों इससे में बहुत बहुत कुछ ए, ए, इंडियन भिक्षु लोग चीन में धर्म प्रकार करते थे सबसे महत्वपूर्ण बोधि ऊंची और परमार्थ हु? और बहुत गुना भद्रा बहुत है शिक्षा नंदा तो वह लोग बहुत प्रयास करते थे ये चीना चाइना और धर्म देशाना प्रचार करना और अंतिम आबादी में बुद्धा धर्म का आबादी में ये खास बला समय में बिहार बंगला में तो ये तांत्रिक आबादी में ये तिब्बती लोग और इंडियन लोग तिब्बत में जाते थे तो वहां भी धर्म का प्रचार बहुत कुछ उपाय करके करते थे तो इस का अनुवाद के अनुसार ये शांति निर्मोचन सूत्र में आठ प्रकाशन होता है आठ चैप्टर्स होता है यदि हमको और समय मिला तो मैं प्रथम थोड़ा प्रथम उपदेश दे दूंगा ये बहुत है। लेकिन थोड़ा इस में कोई लोग भी मानता है ये बात में हम्म इस किताब में प्रवेश किया हम्म तो इस प्रथम प्रकार में ये बुधा विहार और बुधा का त्रिकाया के प्रकाशन होता है बुधा के पास सम्यक सम्बुदा के पास महायान परंपरा के अनुसार यदि हम अद्वैत धर्म समझ लेंगे तो असल में बुधा के पास तीन प्रकार का काया है निर्माण काया जो रूप आया है संभोग काया जो समाधि काया है जो मन श्रेष्ठ कर, करने से उत्पन्न होता है और अंतिम काय ये धर्मकाय काय है और धर्मकाय में कोई निमित्त नहीं है कोई शब्द भी नहीं है और धर्मकाय में भी कुछ नहीं होता जो हम ग्राह कर सकते हैं लेकिन धर्मकाय ये अंतिम बुद्ध धर्म है जो धर्म काय समझना समझने बिना हम तीन काया के प्राप्ति नहीं कर सकते इसलिए धर्म का ये असल बुध काय है ये इस परंपरा में जो जो बुधा दिखता है वह धर्म दिखता है मतलब ये धर्म काय दिखता है ये असल बुधा है और असल बुधा के पास कोई निमित्त नहीं है कोई आलम्बन नहीं है ए, क्योंकि कोई आलम्बन नहीं है कोई निमित है ये अंतिम शुद्धि है जब तक कोई आलम्बन है कोई निमित है तो अंतिम शुद्धि नहीं हो सकता तो ए, बोधिसत्व के लिए धर्म का समझने के लिए उपाय है ये संभोग काया संभोग काया ये मन से निर्मित है शुद्ध मन से निर्मित होता है ये मतलब शुद्ध भूमि है शुद्ध भूमि कहाँ होता सिर्फ इस चित में होता है निर्माण का ये, ये रूपक आय है मतलब ये बुध सिद्धार्थ जो इस इस, इस कुल में इस इस समय में उत्पन्न होता है इंडिया में जो शक्य हैं और जो ऐतिहासिक पुद्गल हैं ये निर्मित का आय मतलब ये अः सांस्कृत है संकता है असल बुद्ध असंकत है और असल बुद्ध भी धर्म के समता है धर्म के समता मतलब धर्म तो प्रथम प्रकार मतलब बुधा विहार का प्रकाशन बुध विहार का प्रकाशन इसमें होता है बुध विहार जो है ये शांति निर्मोचन सूत्र परंपरा के अनुसार मानता हैं कि यह निर्मोचन सूत्रा का दुधा मतलब में था। और दूसरा प्रकाशन होता है जो ये तृतिया ततिया दम चक्र प्रवतन है जो वैशाली में बुधा करता था असल में दोनों बुधा देवलोक में भी शांति निर्मोचन सूत्र का प्रकाशन करता था और वैशाली में भी तृतिया धर्म प्रवर्तन हु? हम जानते हैं प्रथम धर्म प्रवर्तन ये सरनाथ में द्वितीय राज में राजगिर में गिधाकूत में हुँ? और ए, ये परंपरा में अंतिम धर्मचक्र प्रवर्तन ये वैशाली में ये प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो होता है ये ए, ए, ए, ए, ए, चतु आर्य सत्य हैद्यम और मध्यम प्रतिपद ये द्वितीय राज में जो हैं ये पाग्य परमिता के प्रकाशन जो दार्शनिक नागार्जुन और आर्यदेव संक्षेप किया हम्म और अंतिम प्रकाशन जो है ये वैशाली में ये चितामात्रता हम्म मध्यामी के अनुसार जो ए, अंतिम परमार्थ जो है ये है कि कोई धर्म प्राग्ञ परमित परमार्थ को देखने से असल में उत्पन्न नहीं होता है उत्पन्न नहीं होता है मतलब धर्म धर्म में कोई स्वभाव नहीं हो सकता यदि धर्म में कोई स्वभाव है तो ये प्रतीत या समुत्पात का आर्थिक खिलाफ है इसलिए धर्म तो का स्वभाव यह शून्यता है दूसरा स्वभाव नहीं होता है लेकिन यदि हम ठीक से नहीं समझ लेंगे हम सोच सकते हैं कि ये उछेदावाद है बहुत लोग मानते थे कि नागार्जुन का धर्म जो है ये उच्छेदावाद तो ये मतलब खंडन करने के लिए ये योगाचार धर्म चित्त मात्रता धर्म होता है और चिता मात्रता धर्म के अनुसार ये असल धर्म ये चिता शुद्धि है चिता शुद्धि यह अंतिम धर्म है यह चिता शुद्धि मतलब चिता के स्वभाव ये अद्वैत है अद्वैत चित ये सब मतलब धर्म का आधार है इसलिए अंतिम डरमा चक्र प्रवर्तन के आर्ध है ये के चित, असल छित ये शुद्धि है और ये इस असल छित से भी ये सब जो विकल्प होता है ये असल चित से उत्पन्न होता है क्योंकि शुद्ध है क्योंकि अद्वैत है सिर्फ अद्वैत कौन देखने से हम शुद्ध छित को समझ लेंगे तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमा प्रकारन हुँ? ये योग गोचर योग आलंबन क्या योग असल योग का आलंबन क्या है मतलब हम सीख लिए ये मतलब धर्मकाय हम कैसे समझ लेंगे हाँ, हम कैसे समझ लेंगे कि असल में सत्या एक ही है ये एक ही सत्य समझने के लिए हमको ए, ये तीन प्रकार का स्वभाव समझना चाहिए हम्म परिकल्पित परतंत्र और परमार्थ हुँ? ये योगाचार उपाय है और तीन प्रकार का जो ए, सत्या होता है ये असल में एक ही सत्या है मतलब तीन सत्या ए, ए, कोई स्वभाव नहीं है अस्वभाव है निर्विकल्प है जो विकल्प होता है ये सिर्फ निर्विकल्प प्रज्ञा उपाय है ऐसा समझना के लिए विकल्प सिर्फ उपाय है निर्विकल्प समझने के लिए और निर्विकल्प ये महाप्र के आधार पर हम समझ लेंगे विश्लेषण करके हम कभी भी नहीं समझ कर सकते हैं ये महायान धर्म है ये अद्वैत धर्म है ये मतलब भी यदि हम सिर्फ द्विता धर्म समझते हैं तो हम भी समझते हैं कि ये महायान धर्म ये धर्म के मतलब विपक्ष है लेकिन ये असल नहीं है ये ऐसा समझना के लिए ये ठीक नहीं है महायान मतलब कि जो धर्म जो होता है सिर्फ उपाय हो सकता है असल धर्म निर्विकल्प है ये महायान है निर्विकल्प धर्म हम ना सामान्य पन्या के द्वारा समझ लेंगे हम सिर्फ प्राग्ञ परमी द्वारा समझ लेंगे दूसरा उपाय नहीं है ना केवल प्राज्ञा परमी द्वारा भी महाकुणा द्वारा क्योंकि हमारे दिल में हुँ? महा मैत्री उत्पन्न होता है हम भी बौद्धित उपाय करके हम भी प्रनिधि मतलब निश्चित करते हैं कि हम ये संसार कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्यों नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये समसार के अनुसार नागर ज अनुसार प्राग्या के अनुसार ये एक ही है कभी भी असल में उत्पन्न नहीं है असल में उत्पन्न होना मतलब स्वभाव उनके पास है जो स्वभाव जो धर्म स्वभाव के पास है असल में कौन से परमार्थ कौन से कभी भी असल में उत्पन्न नहीं हो सकता सिर्फ संवृत्ति में उत्पन्न हो सकता इसलिए जो उत्पन्न होता है जो निरोध करता है ये सिर्फ संवर्ति में उत्पन्न होता है सिर्फ संवर्ति में निरोध करता है इसलिए असल में परमार्थ कौन देखने से कभी भी परमार्थ कौन देखने से कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता हुँ? लेकिन संवृत्ति में ये तो होता है समृत्ति में बहुत बहुत कुछ उपाय होता है लेकिन परमार्थ को देखने से सिर्फ एक अर्थ है सब धर्म के अर्थ है ये धर्म के समता धर्म के समता मतलब धर्म काया तो मतलब ठीक से योग करने के लिए ठीक से बोधचित भावना करने के लिए हमको योग गोचरा समझना चाहिए यदि हम योगा गोचरा नहीं समझ लेंगे हम ठीक से भी बोधिचित भावना और बोधिचित भावना आदर पर महायान धर्म में भी शीला भावना समाधि भावना और प्रज्ञा भावना होता है इसलिए योग, गोचर समझने के लिए ये असल भावना बोधिचित भावना बोधिशत्व भावना मतलब बोधिचित भावना तो करना चाहिए अचार अचार गोचर सही अचार गोचर के ज्ञान से होता है क्योंकि गोचर के ज्ञान श्राव का परंपरा में श्राव का अलग अलग है महायान अभिधर्म भी अलग अलग है जो विश्लेषण होता है नाम रूप पंच आयताना धातु हुँ? ये सिर्फ उपाय है असल गोचर समझने के लिए ये धर्म का समझना चाहिए धर्म का समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम समझ लेंगे कि सत्या ही एक ही है कि एक सत्या समझने के लिए तीन प्रकार का सत्या होता है हु? और तीन प्रकार का सत्या में कोई स्वभाव नहीं है यह निस्वभाव है निस्वभावता स्वभाव ए, मतलब कंदन ये है धर्म काय है ये असल प्रतीत उत्पाद के ज्ञान है सबसे महत्वपूर्ण जो हम ठीक से सीख लेंगे ये योग गोचर हम सिर्फ बहुत संक्षेप में हुँ? सीख लेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे के लिए मतलब भावना समझने के लिए क्षमता और विपक्ष भावना समझने के लिए ये अः और सात प्रकारन है मतलब आचार विश्लेषण क्या यदि हम योगा गोचर समझ लेंगे हम ठीक से योगा आचरण कर सकते हैं जब तक हम योगा गोचर नहीं समझ लेंगे तब तक हम ठीक से भी योग आचारा मतलब बोधिसत्व के लिए ये पारमी का आचारा हुँ? सबसे महत्वपूर्ण पारमी ये क्षमता और पारमी, मतलब समाधि और पारमी, ये हमको गंभीर रूप से समझना के लिए तब हम समझ लेंगे अंतिम प्रकार जो है ये मंजूश्री के द्वारा हुँ? प्रकाशन होता है क्या योग फल क्या है योग फल मतलब की बोधी तो जो क्षमता जो योग विश्लेषण जो होता है ये मैत्र और अवलोकितेश्वारत्व के द्वारा प्रकाशन होता है तो जो ए, अंतिम एक सत्य सत्या के प्रकाशन और जो ए, योग गोचर और प्रकाशन जो होता है विविधा बोधिस के द्वारा होता है हुँ? हम समझ लेंगे इस सूत्र में विविधा बोधिस प्रश्ना बुधा को प्रश्न दे देते हैं तो बुधा उत्तर देता है ये शांति निर्मोचन सूत्र के मतलब आर्थ है प्रकाशन है है तो आज हमारा समय समाप्त होने वाला है तो अगले हफ्ते में हम प्रथम प्रकार ये बुधा विहार सम्यक सम्बुदा के विहार हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे क्या सम्यक सम्बुदा का विहार क्या है श्राव का, का विहार क्या है क्या विहार क्या है विहार मतलब इधर गुण का विहार हम्म यदि हम बोधि प्राप्त करेंगे तो हमारा मन का विहार ये गुण का विहार होगा ये मुक्ति के लिए जो आवश्यक गुण जो है ये हमारा मन का विहार होगा तो जो श्रावक है उनके पास भी उनका मन का विहार ये श्रावक का गुण होता है जो बोधिसत विहार है उसके पास बोधिस गुण का विहार है मतलब जो बोधिसत व बोधि प्राप्त किया ऐसा पुतगल को बोधि गुण विहार मन का विहार होता है तो अंतिम विहार हुँ? ये सम्यक सम्बुदा का विहार जो दग मका है जो मतलब कोई इसमें कोई निमित नहीं है कोई शब्द का आधार भी नहीं है कोई अलग-अलग का का विश्लेषण नहीं हो सकता क्योंकि धर्म का का है ठीक है तो हम अगले हफ्ते में हम ये प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार द्वितीय प्रकार प्रकाशन दे देंगे तो आज इधर तक ठीक है ओके कोई प्रश्न है आचार्य एक प्रश्न था धर्म की समता इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है जो हम विकल्प के द्वारा अलग अलग करने के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त कर, करते हैं यह सिर्फ उपाय हो सकता है असल ज्ञान ये निर्विकल्प है अलग अलग करने से हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं मस, मतलब निर्वाण जो धर्म है ये किसी धर्म के विपक्ष नहीं हो सकता क्योंकि इस परंपरा में निर्वाण अद्वैत अद्वैत धर्म धर्म है और ये ये हमारा मन का स्वभाव है हुँ? ओके समझ गया आ, समझ गया समझ ये मतलब नहीं है कि समा ये ये समिक नहीं है ये ये आदर है लेकिन सिर्फ उपाय है कोई अंतिम समा नहीं है क्योंकि समा ये नीचा की अपेक्षा और धर्मता में कोई असल विश्लेषण असल विकल्प नहीं हो सकता ये जो विकल्प होता है ये सिर्फ अः उपाय संवृत्ति है ए, असल धर्म में असल फरक भी नहीं हो सकता ये बोधिसत्व धर्म ये प्राग्ञ परमिता है हु? ये जो विभाग होता है ये सिर्फ उपाय है निर्विकल्प धर्म निर्विकल्प दृष्टि प्राप्त करने के लिए निर्विकल्प दृष्टि कौन देखने से हु? सब सर्व धर्म एक ही है इसलिए संसार और निर्वाहण भी परमार्थ कौन देखने से भी एक ही है यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधि बौद्ध बोध उत्पन्न करता है इसलिए हम तेरह धर्म मैंने भी बहुत बहुत साल तिर धर्म सीख लिया ये हम कैसे सीख लेंगे ये हम सीख लेंगे क्या पंचस्कंद क्या है नाम क्या है रूप क्या है नाम नामा, रूपा परिचेदा नाम करने से हम कैसे समझ लेंगे असमुत्पात और प्रतीत असम समझने के लिए हम समझ लेंगे क्या दुख है क्या दुख, है दुख कारण है और क्या निरोध है और क्या निरोध के कारण है ये सही मत है ये सम्यक दृष्टि है समान दी है ये ठीक है लेकिन ये भी उपाय है अंत में सत्या मैंने कह दिया सत्या अंतिम भाग में सत्या एक ही है ये सत्य धर्म का है हुँ? ओके हम देर देर सब समझ लेंगे लेकिन पहाड़ दिन में ये थोड़ा मुश्किल बहुत नया चीज है आशा है कि मैं सब लोगों को उत्तेजित करूंगा कि और थोड़ा ज्यादा सी हम सीख लेंगे क्या मतलब अद्वैत धर्म और अद्वैत धर्म का उपाय हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बुधा धर्म समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हु? क्योंकि सिर्फ अराहत धर्म समझ अहत होना धर्म समझने के लिए ये बहुत जरूरी है लेकिन ये संपूर्ण धर्म नहीं है संपूर्ण धर्म भी कैसे हम सम्यक संबुधा होंगे कैसे हम कई होंगे और इसलिए ये जो महायान आचार्य धर्म जो प्रकाशन ये बहुत उपायोगी है खास हमारा समाज में हु? जो इतना जोर से ये निश्चित है अलग अलग कारण में ज्ञान समझता है है ना जो अलग अलग हैं ये अंतिम ज्ञान नहीं है अंतिम ज्ञान ये अद्वैत है।, है ये बहुत उपयोगी है ये बुधा धर्म समझने के लिए ये बहुत उपयोगी है।, है ना ओके Like many people here are familiar with this term Advaita or Advaya, but they are familiar from the Hindu point of view. Like they may confuse it with uh, Advait Vedanta. Well, that's why you are learning now yes. Sandhi of Mochala Sutra, so you will get the uh, benefit because uh, it's not the same. Yes. So can you differentiate between, like, on basic level, can you differentiate be between these two? We are Buddhists because we believe in. Uh, pratitya samutpad yes in uh, the uh uh hindu dharma the pratitya samutpad is not clear yes because there is uh, uh the uh, idea of the uh, ultimate purity hmm? and the ultimate purity is the deep understanding of pratitya samutpad and for that we need eh uh, pragya paramita. Yeah. Pragya paramita means that the eh uh, whatever is uh, has uh, is related to the other it's only skillful means. Yeah. The true reality is the sameness. And it is beyond Uh, the rational understanding it has to be realized directly okay. beyond words beyond concepts all concepts only lead to this ultimate realization but the concepts are very useful so hmm? oh. that's why in a, a in the far east uh, the zen tradition always without a finger we don't see the moon hmm? Yeah. we need the uh, the concepts also but the concepts are only skill for means this is very useful and that is very buddhist yeah hm the uh, dharma is like a raft only when you have reached the other shore that you don't need to carry the raft on your head no on your right. shoulders right. similarly the five aggregates is only uh, raft uh, when you have reached the asura shoal asura shore then you don't need to carry any five aggregates and the uh, ayatana uh, sand dhatus uh, and so on it's only upaya right yes okay so let us meet the uh, जस्ट वन क्वेश्चन पुष्पाई पुष्प वंदन भी भंते जी नमस्कार भंते जी मुझे एक, एक है कि आपने बताया आ, तीन बार आ, क्या बोलते धम्मचक्र प्रवर्तन किया बुद्ध ने ओके तो फर्स्ट okay. ओके सेकेंड राजगृह और थर्ड है वैशाली हाँ तो ये वैशाली में कब और किसके सामने बताया था और यानी कब बताया था ये मुझे पूछना है ये टाइम निश्चित नहीं है टाइम निश्चित नहीं है जैसे ये राजगीर कप मतलब कितना साल सरनाथ के बाद ये बुध भाग्य परमित उपदेश किया ये ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हमारा जो धर्म है बुध धर्म में भी है महायान नग में और इससे ज्यादा हमको भी चाहिए मतलब ये प्रतीक प्रतीक धर्म सिम्बोल सिम्बोलिक धार्म okay. है ना और निश्चित धर्म और सिंबॉलिक धर्म बुधा प्रकम्बोलिक बुधा दर्म में जो है मिथिकल धर्म मिथिकल कैसे हिंदी में कह दूंगा एक मिथोलॉजी कैसे कह देंगे मेरे पास तुम लोग मेरे साथ थोड़ा सा सीख लेंगे तो मैं बहुत अच्छा है उम्मीद है कि मैं तुम लोग के साथ कुछ अच्छी हिंदी सीख लूंगा मिथक तो इसे और अच्छा कुछ नहीं है मिथोलॉजी पुराना शास्त्र नहीं है पुराणिक लेकिन ले मिथक मिथक शास्त्र मिथक ठीक है ना न मिथक मिथक अच्छा अच्छा नहीं मुझे क्या था? वो तो मिथक पौराणिक ये बहुत कुछ ये देवलोक होता है और बहुत कुछ नरक होता है बहुत कुछ ये गंधर्व होता है बहुत ये सब बुधा धर्म उपदेश मिलता है हम्म तो इसलिए ये मृतक बुध धर्म में मृतक मृतक भाग भी होता है और उप, मतलब और, और व्यवहार व्यवहार आर्ट आर्ट और मितक सिर्फ व्यवहार आर्ट संपूर्ण धर्म तो बहुत संकुचित है है ना हा, हाँ भंती जी लोगों को समझने के लिए वैसे यूज किया होगा हम्म इसलिए हमको समझना चाहिए कि बुद्ध धर्म जो उपदेश हैं ये देवलोक में भी होता है मतलब मितक आदर पर भी होता है और व्यवहार आदर पर दोनों okay. तो ये जो ये जो महायान धर्म जो है ज्यादातर भी मितक आदर पर ये उपदेश है खास तंत्र लेकिन ये सब संकेत है और ये ये संकेत व्यवहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है यदि हमारे पास नहीं संकेत सिंबल नहीं होता है तो हम भी व्यवहार का ज्ञान तो बहुत संकुचित है न? विशाल नहीं होगा है ना होता बरादर, है ओके तो, तो, <laughs> तो, तो ए, अगले सा अगले रविवार फिर मिलेंगे न? और तुम लोग ठीक से कुछ प्रश्न तैयार कीजिए और बराबर हम पहले प्रश्न उतार करेंगे और बात में शांति निर्मोचन सूत्र पहले संक्षेप में ये बुधा विहार और योग गोचर तो इसके बाद थोड़ा विस्तारता आचार योगा आचार महायान के अनुसार और योगा आचार के फल महायान के अनुसार ठीक है ओके okay. तो जी ऐसा हमको न केवल श्रावक योग हम समझ लेंगे अः बोधिसत्व योग हम भी समझ सकते हैं और बोधिसत्व योग बुद्धा धर्म समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम्म ओके तो हम अभी ये पुण्य परिणाम करेंगे क्योंकि हम बोधि सत्व धर्म सीख रहे हैं बोधिसत्व धर्म के लिए पुण्य परिणाम क्योंकि ये धर्म है ये सप सृष्टि के लिए है केवल हमारे के लिए तो नहीं है एकता वता चमे संभताम पुण्य संपद सभ्य देवा अनुमोदन तु सब संपत्ति एता वता चमे संभताम पुण्य संपदम भूता अनुमोदंतु सब वता चमेह संपत संपद सत्ता अनुमोदन्तु सब आका आकाशत्ता छबुमठ देवा नाग महिदि पुणक्ता चिमरकंतु लोकसासन आका सत्ता छबुमठ देवा नाग महिदि पुजंग तंगोदेश akasa satta chabumatta deva naga mahidika punyanta anumoditwa chiramarakantu desanam may the merits of this practice spread to all beings so that we all attain the full realization om me toba ओके सी यू है कि हम सब लोग अच्छे तबीयत में रहेंगे और अगले हफ्ते में हम मतलब धर्म धर्म सुख अनुभव करेंगे साथ ओके बाय थैंक थैंक थैंक यू यू यू